मंत्राठ नवतो सहनौ भून प्रो सह वी कड़वा वह तेजस्वी नवधी तमस्तु विषा ओम शांति शांति शांति चलिए जी अब तरणिका पढ़िए हाँ जी अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वर नामेति हम्म अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को ईश्वरों नामेति। तो इसका मतलब है कि प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त प्रधान और पुरुष से अलग यह ईश्वर क्या है ये कौन है को अयम यह कौन ईश्वर है तो ये बात इसलिए कही गई है कि पीछे जो है आप देखे होंगे कि अथ योगानुशासन से लेकर के और बाईसवा जो सूत्र है पहला सूत्र से लेकर के बाईसवें सूत्र तक मृदु मध्यादि मातृत्व तत्व यहाँ तक में कहीं पर भी कोई ईश्वर की चर्चा नहीं है कहीं पर भी ईश्वर की चर्चा नहीं है है क्या नहीं कहीं पर नहीं है जी। कहीं पर भी ईश्वर की चर्चा नहीं है तो एक नया चीज आ गया ना ईश्वर हाँ इस पर फिर प्रश्न कर रहे है की भाई आप पहले सूत्र से लेकर के और बाईसवें सूत्र तक तो कहीं ईश्वर की बात तो कहीं नहीं है कहीं पर तो ईश्वर की बात कही नहीं गई है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा तो ये जो ईश्वर जो आया ईश्वर प्रणिधान में धानादमा में कि ईश्वर की भक्ति विशेष से मतलब जो है समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि का जो फल आनंद है सुख है मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है उन सभी के साथ साथ इस ईश्वर की भक्ति से तो जिस ईश्वर की भक्ति करनी हो ईश्वर कौन है तो ये अवतरणिका है कि अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त अयम ईश्वर नामा इति प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त यह कौन ईश्वर है तो यहाँ पर देखिए ये जो अवतरणी का है इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि ये इस संसार में तीन सत्ता है एक तो बता रहा है की प्रधान ये क्या बताया जी प्रधान प्रधान ये जो है कि पीछे जो है चर्चा तो कही गई थी तदा दृष्टु स्वरूप व जी दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाता है जब चित्त की वृत्ति निरोध होती है तो वो पीछे जो कहा था न की तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो दूसरा सूत्र है की तीसरा सूत्र है तीसरा तीसरा सूत्र है तीसरा जो सूत्र है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम तो उसमें जो है कि उसका जो अवतरणी का है कि तद अवस्थे चेतसी विषयाभा किम स्वभाव बोल रहे हैं कि जब चित्त की वह अवस्था हो जाती है जब एकाग्र अवस्था हो जाती है और निरुद्धावस्था हो जाती है दोनों अवस्था लेना है तो चित्त के में जब विषयों का अभाव हो जाता है उस एकाग्र अवस्था वाले चित्त में जब विषयों का अभाव हो जाता है अन्य किसी भिन्न भिन्न भिन विषयों का तो उस समय या निरुद्धावस्था जब हो जाता है तो उस समय बुद्धि को जो जानने वाला जो आत्मा है केवल उसने बुद्धि का बोध कर रहा होता है आत्मा तो ऐसे बुद्धि को बोध करने वाला जो आत्मा जो है जो पुरुष है उसका क्या स्वभाव है <परुण> तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान उस समय द्रष्टा के अपना जो स्वरूप है उसमें अवस्थान होता तो है वहां पर पुरुष की तो चर्चा की गई थी yeah. तो और जब समाधि हो जाती है संप्रजा समाधि में तो वो संप्रजा समाधि में जो है वितरकुगत सम्प्रज्ञा समाधि में स्थूल पदार्थ का बोध होता है प्रत्यक्ष होता है अस्मिता क्या बोलते विचारानुगत सम्प्रज्ञा समाधि में सूक्ष्म पदार्थ का होता है और अस्मितानुगत में जो है आनंदानुगत में जो है वह प्रकृति इत्यादि का तक हो जाता है बोध और अस्मितानुगत में जो है आत्मा का बोध होता है तो वहाँ पर पीछे तो जो है प्रकृति की चर्चा स्थल पदार्थ की चर्चा सूक्ष्म पदार्थ की चर्चा इस सब के संबंध में जो है चर्चा की गई है तो प्रधान और पुरुष तो दो चीजें हैं प्रधान की प्रधान और पुरुष दो का तो ज्ञान हमें पता है कि भाई एक प्रधान है प्रकृति है संसार है और दूसरा जो है पुरुष है पर तो इससे अतिरिक्त ईश्वर क्या है इसका मतलब है कि ये त्रैतवाद जिसको त्रैतवाद कहते हैं ना जी अर्थात जो यो योग दर्शन है योग दर्शनकार जो है वह ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को मानता है ये ये जो अवतरणिका इस बात को साबित करता है कि जो लोग अद्वैतवादी हैं, जो लोग अद्वैत की बात करते हैं कि ईश्वर के और कुछ नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि देखो महर्षि वेद व्यास जी जो अवतरणिका लिखे हैं, वो खुद जो है अपने आप में ही जो है तैतवाद का समर्थन करते है ईश्वर जी प्रकृति का समर्थन करते है तो अवतरणिका इस बात को साबित करता है कि ईश्वर जीव और प्रकृति तीन की सत्ता है समझे जी जी एक हो गया प्रधान प्रधान का मतलब हो गया की प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ जो भी पदार्थ है और वैसे प्रधान का अर्थ यहाँ पर प्रकृति ही लिया जाएगा परंतु जो है प्रकृति के साथ साथ तो वो भी लिया जा सकता है कोई ऐसी बात नहीं है आत्मा भी भी और दूसरा आत्मा। पुरुष जो है आत्मा और तीसरा ईश्वर हो गया तो ये करे कि प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त या ईश्वर कौन सा है ये कौन है जिस ईश्वर की भक्ति करने से समाधि की प्राप्ति होती है समाधि का लाभ होता है और समाधि का जो फल है मोक्ष आनंद उसका लाभ होता है तो वह ईश्वर कौन है किस ईश्वर की भक्ति की जाए क्योंकि आज तो दुनिया में बहुत सारी ईश्वर है न जी तो ये इससे आपको आगे जो ये बताया है इससे ये पता चलेगा दुनिया जिस ईश्वर की भक्ति कर रही है उसे कभी समाधि हो ही नहीं सकती संजय जी नहीं, समझ गया हां हाँ उस न समाधि होगी न समाधि का फल जो है मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी तो ये बहुत ही बड़ा जो है ये समाधान है उस व्यक्ति के लिए जो ईश्वर ईश्वर के नाम पर चिल्लाता है मंदिर में घंटी बजाता है और इतनी भ्रांति में स्वयं है ही स्वयं तो पाप करता ही है दूसरे को भी पाप में डालता है समझे जी हाँ जी मंदिर ही नहीं हमारी मुसलमान ईसाई सब लोग भी उसी तरह के सब सब सब सब सब सब की बात है मुसलमान ईसाई तो है ही और मुसलमान ईसाई तो है ही और हिंदू भी मैंने सब जो है वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर के नाम पर सब पाप फैला रहा पाप है, सब है सब पापी लोग हैं सब पापी लोग हैं मूर्ति पूजक ये मुसलमान ये ईसाई सब पापी लोग हैं एक भी पुण्यात्मा नहीं है एक अलग तो तो तो तो चीज है कि कर्म करने वाले भी हैं मगर अच्छे अच्छे कर्म करने वाले हैं तो जिस कर्म जिस चीज में कर्म करने वाले उस आत्म रूप में पुण्य आत्मा हो गए हाँ, परंतु ईश्वर को ईश्वर के संबंध में, में।, में तो जो लोगों को भ्रांति तो फैला तो रहे हैं ईश्वर के संबंध में जो लोगों को प्रचार कर रहे हैं तो सब तो उसके मामले में तो अधर्म ही कर रहे हैं ना जी थी? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं इसलिए अभी ग्यारहवा सोमनाथ ऋषिदान जी के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा की मूर्ति पूजा करना अधर्म है क्योंकि ये वेद से विरुद्ध है इसमें पाप है जब मैं ये बात बोलता हूँ तो लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि भाई मूर्ति पूजक पापी होता है पाप करता है तो थोड़ा अटपटा सा लगता है परंतु है है अब उसको कैसे किया जा सकता है, आप है रहे हैं। हाँ व्यक्ति सत्य सुनना नहीं चाहता जी डरता <laughs> <laughs> सब नहीं सुनना चाहता तो ऐसा है तो अब तो अब तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो तो सुनना पड़ेगा <laughs> जो भी पढ़ेगा <laughs> तो ये ईश्वर इस जब ईश्वर को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जितने भी सब भ्रांति है वो सब गलत है और गलत ही तो पाप है गलत काम करना ही तो पाप करना है तो उसको यही करे कि प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त क्या यह अतिरिक्त क्या यह ईश्वर है कौन ये ईश्वर है ये ईश्वर नाम का एक कौन सी चीज है कौन सी चिड़िया है बताओ तो तो ये इस पर कह रहे हैं पढ़िए कलेश कर्म विपा का वैसे उसको विच्छेद करके तो आसान पड़ता है कलेश बोलिए अच्छा आचा, मैं पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए बोलिए क्लेश क्लेश कर्म कर्म विपा काशय विपाकाशयी काशयी काशयी रपरा मृष्ट रपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः ईश्वर किस गाड़ा में बोलते हैं बोलते ईश्वर एक पुरुष विशेष है मने पुरुष तो हम लोग भी हैं आत्मा को भी पुरुष कहते हैं पुरुष का मतलब है कि पुरुष जो पूरी में रहे जो नगर में रहे उसका नाम पुरुष है इस शरीर रूपी पूरी में हम रहते हैं इसलिए हम भी पुरुष हैं। और ईश्वर भी संसार रूपी पूरी में रहता है पूरे संसार ब्रह्मांड के कण कण में रहता है इसलिए वह भी पुरुष है परंतु हम जो पुरुष है वह सामान्य पुरुष है और वह जो पुरुष है वह विशेष पुरुष है है वह भी पुरुष है हम भी पुरुष परंतु तो हम जो पुरुष है वह ईश्वर नहीं है परंतु तो पुरुष विशेष जो है वह ईश्वर है तो वह पुरुष विशेष क्या जी तो बोलते हैं पुरुष मन क्लेश क्लेश कहते हैं जो अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो पांच क्लेश है ये हो गया क्लेश तो क्लेश से जो अपरा है अर्थात जिस पुरुष के अंदर अविद्या नहीं जिस पुरुष के अंदर अस्मिता नहीं राग नहीं द्वेष नहीं अभिनिवेश नहीं तो उससे जो अपराष्ट है ऐसे ही उस क्लेश का जो क्लेश जो है उस अविद्या के कारण जो शुभ और अशुभ कर्म करता है तो दूसरा है कुशल और अकुशल कर्म तो जो कर्म कुशल जो अच्छा कर्म भी नहीं करता बुरा कर्म भी नहीं करता जहाँ अच्छा कर्म कहेंगे तो बुरा कर्म ही आ जाएगा जहाँ बुरा कर्म होगा कर, वहां पर अच्छा कर्म ही हो जाएगा समझे जी जी तो ईश्वर उसका नाम है उस पुरुष विशेष का नाम है ना जो अच्छा काम करता है ना बुरा काम करता है समझे हाँ जी नहीं समझ गया हाँ वो वो तो सदा ही अच्छा ही काम करता है सदा ही वह उसके वह तो सदा वह कभी बुरा नहीं वो मैंने शुभ अशुभ कर्म नहीं करता मिश्रित कर्म नहीं करता समझे जी मैं समझ गया हाँ जी उसके तो हजारों हाँ। कर्म हैं मगर वो सब वह तो, तो बस एक ही जैसा कार्य करता है उसको हम अच्छा बुरा नहीं कर सकते वह सदा ही बस एक ही जैसा जो कि सबके लिए कल्याणकारी है जो सबके लिए कि किसी को दंड दिया तो बुरा कर्म कर दिया और किसी को जो है सुख दे दिया तो अच्छा कर्म कर दिया सो नहीं वह तो एक ही जैसा सबके ऊपर कृपा एक ही जैसा रखता है सबके साथ एक ही जैसा न्याय करता है वह बस न्याय करता है जैसा हमारा कर्म है उसके आधार पर करता है तो इसीलिए जो कर्म कुशल और अकुशल जो कर्म है शुभ और जो अशुभ कर्म है उससे जो रहित है उसका नाम इस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है और ऐसे विपाक विपाक तो विपाक कहते हैं फल को विपाक का मतलब क्या होता है जी फल तो कर्म हमने किया उस कर्म का परिणाम हुआ फल मैंने शुभ अशुभ कर्म का जो फल है उसको विपाक नाम से कहते हैं तो शुभ अशुभ कर्म का शुभ कर्म का फल है सुख और अशुभ कर्म का फल है दुख तो वह जो सुख और दुख से जो रहित है शुभ और अशुभ कर्म का जो फल है सुख और दुख शुभ और अशुभ कर्म का जो फल है जन्म आयु भोग समझे जी जाति आयु भोग जाति आयु भोग जाति आयु भोग शुभ अशुभ कर्म का फल है तो ये इससे जो अपरा मृष्ट है और विपाक तद उसके अनुरूप जो आशा है जो संस्कार है जो वासना है शुभ अशुभ कर्म का फल हुआ सुख दुख रूप सुख और दुख या जाति आयु भोग जाति आयु भोग भी तो क्योंकि भी व्यक्ति लेता है शुभ अशुभ कर्म के माध्यम से ही जी, हाँ तो जाति आयु भोग सुख दुख रूप ये जाति आयु भोग ये विपाक हो गया और सुख दुख जो है ये विपाक हो गया तो और उसके अनुरूप जो चित्त के अंदर वासना बनती है जो संस्कार बनता वह आशय है तो उनसे जो रहित है उस वासना से जो रहित है उस आशय से संस्कार से जो रहित है उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है समझे जी हाँ जी समझ गया तो मैंने कई बार जो शब्द सुना जब व्यक्ति लोग इस्तेमाल करते उसका प्रयोग करते हैं कि फलाशय है जब कहते हैं तो फलाशय है का भी उसमें वासना के रूप में आता है या वो खाली फलाशय फल को कह देते वो तो फलाशय फल का आशय अभिप्राय हो गया फिर वो हिंदी में भाई इसका क्या आशय है जी नहीं उसमें तो हिंदी में तो वही है तो यहाँ पे भी आशय शब्द अभी यहाँ पर, पर आशय का मतलब है वासना हाँ यहाँ पे तो वासना ही लिखा हुआ है आशय जो है वासना है अच्छा माने आशय का मतलब होता है अंग उपसर्ग है और शीघ धातु है क्या है जी शिंग धातु का अर्थ तो क्या होगा शिंग शिंग और अच इत्यादि प्रत्यय कर देंगे भाव में तो आशय मतलब हुआ आ माने सब ओर से और सींग माने सोना रहना तो इधर में क्लेश अविद्या अविद्या का के आधार पर ही व्यक्ति शुभ शुभ कर्म करता है उस कर्म के फल है विपाक उसके अनुरूप ही चित्त के अंदर जो सब ओर से जो रहता है मानो कि उसके अंदर कोई व्यक्ति घर में अपना सोता है सोया हुआ रहता है सोना है तो सोता है ऐसे ही चित्त के अंदर वह इन सभी का जो संस्कार का रहना ये हो गया यहाँ पर सोना का मतलब रहना ये आशा है तो चित्त के अंदर ये सभी रहता है विद्यमान संस्कार के रूप इसलिए वो आशय हुआ समझे गया, समझ गया, समझ गया। इसलिए पीछे आपने पढ़ा ना कि चित्त में जैसा जैसी वासना है उसी के आधार तो पर वृत्ति बनेगा और वृत्ति से ही संस्कार बनता है जी। पीछे आपको मैंने पढ़ाया था वो वृत्तया हाँ पंचतया क्लिष्ट क्लिष्टा में ह हाँ। तो, ये तदनु माने उसके अनुरूप जो वासना है उससे जो अपरा है उससे जो रहित है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है समझे तो सीधे जाती आयु भोग इत्यादि ये सबका विपाक का कर, कर दिया इन सब से और जब भी आत्मा है तो आत्मा के अंदर तो आत्मा के मन में तो वासना होगी परमात्मा के पास तो मन होता ही नहीं है समझे ना तो ये उसका नाम ईश्वर है अब उसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या व्यासभाष ने किया है और पढ़िए उसको व्यासभाष को पहले वो क्लेश की आती है क्लेश अब ये जो है क्लेश की व्याख्या किया कि अविद्या क्लेशा माने अविद्यादय क्लेशा मैने जिसको अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश आगे कहेंगे या ये अविद्या, अविद्यामिता इत्यादि जो नाम दिया गया है इसी को उस समय या उससे पहले पाणिनि से सॉरी पतंजलि जी से पहले जो पाते थे या उस समय जो है व्यास जी के समय जो प्रयोग में आता था अविद्या के लिए ए, क्या बोलते हैं तमह शब्द का प्रयोग आता था समझे जी और अविद्या और अस्मिता के लिए मोह शब्द का प्रयोग आता था प्रयोग किया जाता था और अविद्या राग राग जो है राग के लिए जो है न, न, न, ये जो है तमह अंधतमह ऐसे करके पीछे पढ़ा पांच शब्द पढ़ाया था ना जी तमाम पांच पांच है पांच है वह है कि की मैंने ये ये जो आपको हमने पढ़ाया था विपर्य वृत्ति में पढ़ाया होगा देखता हूं एक में हाँ विपरीय वृत्ति में आपको पढ़ाया होगा विपरीय उसी में है क्या क्योंकि वो भिन्न नामों से इसको जाना जाता है कि तमा तमोह नहीं अभिद्या का नाम है तम और अस्मिता का नाम है मोह और राग का नाम है महामोह महामोह अगौग। महामोह मिश्रो मिश्र हाँ मैने तमह मोह महामोह महामोह हो गया राग और तामिश्र जो हो गया हो गया द्वेश और अंध ता जो हो गया वो अभिनिवेश तो उस समय जैसे ये नाम है अविद्यास्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ऐसे ही भिन्न नामों से भी हो जाना जाता है तम मोह महामोहतामिश्र अंधता, और अंधतामिश्र तो ये अविद्यादि जो पांच केस है मोह मोह <coughs> मृतम फिर वो मोह महामोह तामिस्र और अंधतामिश्र ये क्लेश है अविद्यादय क्लेश आगे कर रहे हैं कि कर्म की व्याख्या कर रहे हैं हाँ कर्म बोली कुशलानी कर्मानी कर्मानी माने कुशला कुशलानी कर्मानी कुशल और अकुशल जो कर्म है अच्छे कुशल बने अच्छे अकुशल बने बुरे बुरे तो अच्छे और बुरे जो कर्म है समझे जी हम लोग तो अच्छे कर्म करते हैं बुरे मिश्रित है हम लोग का कर्म है ना जी अच्छे बुरे कर्म परमात्मा कभी का कभी कुशल अकुशल कर्म नहीं होता है वो तो सदा ही सर्वदा ही सदैव व कुशल ही कर्म होता है उसका उसमें सदैव शब्द जोड़ना पड़ेगा ना जी वो कुशल अकुशल जो कर्म है शुभाशुभ जो कर्म है मैंने ऐसा कहेंगे ना कर्म एक हुआ शुभ कर्म दूसरा हुआ अशुभ कर्म तीसरा हुआ शुभाशु कर्म जी जी, तो शुभ माने तीन प्रकार के कर्म हो गए ना जी जी, माने अच्छे कर्म बुरे कर्म और मिश्रित कर्म, और कर्म उसको दूसरे शब्द में भी कहते हैं ना प्रारब्ध कर्म माने एक दूसरा भी हो गया ना एक तो हो गया प्रारब्ध कर्म संचित कर्म और क्रियमान कर्म कर्म का तो एक ही भेद हो गया और दूसरा भेद हो गया कि शुभ कर्म अशुभ कर्म और शुभा शुभ कर्म समझे नहीं समझ गया हाँ, जी। हाँ तो कुशल और अकुशल कर्म वह कुशल अकुशल कर्म नहीं करता वह तो सदा शुभ ही करता है अशुभ किसी के लिए करता ही नहीं है समझे जी तो ये कुशल अकुशल कर्म और आगे कर रहे हैं विपाक का विपाक फलम विपाक तत्फलम विपाक मने शुभ अशुभ कर्म का ही फल है उसका नाम है दर्शन की भाषा में विपाक विपाक शब्द से शुभ अशुभ कर्म का फल समझे तो शुभ अशुभ कर्म का फल क्या है सुख और दुख शुभ कर्म का फल है सुख दुख कर्म का फल है शुभ कर्म का फल है सुख और दुख कर्म का फल है अशुभ कर्म का फल है दुख समझे ना जी और शुभा शुभ कर्म का फल है दोनों सुख दुख दोनों तो ये जो फल है सुख दुख और जन्म आयु भोग ये सब सब हो गया उसी के अंतर्गत शुभ अशुभ कर्म का फल क्या है जन्म आयु भोग जी। जो व्यक्ति केवल शुभ ही करता है वो तो, तो फिर मोक्ष में जाता है तो शुभ अशुभ कर्म का फल है जन्म आयु भोग तो तत्फलम विपाक उसका फल जो विपाक है आगे आशय का तदनुगुना वासना आशया तदा तद अनुगुणा वासना आशया बोले तद अनुगुणा मैने उस विपाक के अनुरूप अनुगुणा मतलब हुआ उनके अनुरूप मैने उनके अनुरूप जो वासना है अनुगुणा का मतलब क्या लेंगे जी अनुरूप उस रूप की उसके जो उसके आधार अनुरूप मैंने वास अनुरूप माने अनुगुना माने अनुरूप तो हो गया कि उसके अनुरूप उस फल के अनुरूप जो वासना है सुख और दुख जो फल है उसके अनुरूप जो वासना है वही है आशय वासना माने संस्कार चित्त के अंदर जो सुख का संस्कार है चित्त के अंदर जो दुख का संस्कार है वो संस्कार वासना है वासना कहते हैं वसने वाला जो है वासना और संस्कार में कोई अंतर है कई कह, लोग कहते हैं कि वासना बुरी है नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ तो पर वो वासना नहीं लग रहा है पर वो जो है क्या है हिंदी में भाषा जो है ना हिंदी नहीं भाषा धीरे धीरे संकुचित तो हो गई ना जी हाँ जी अब जैसे वेदना वेदना वेदना शब्द जो है आजकल दुख अर्थ में है ना जी परंतु विद का अर्थ है ज्ञान वह भी एक ज्ञान है मुझे दर्द हो रहा है वेदना हो रही है वो भी तो एक ज्ञान ही है ना जी अनुभव जी। रहा तो परंतु आजकल वर्तमान समय में वेदना इस रूप में योग रूढ़ हो गया है। ऐसे ही वासना जो वर्तमान समय में वह जो वासना लेते हैं कि वह काम वासना जी, तो वो लेते हैं परंतु नहीं वासना शब्द का मतलब है अच्छी भी वासना हो सकती है बुरी भी वासना हो सकती है दोनों समझे हाँ जी समझ गया हाँ जी और दर्शन की वासना वो जो वासना वो नहीं है वो तो संकुचित है वह अभी एक वासना है वो भी जो संस्कार बना चित्त के अंदर उसका भी तो वो भी एक संस्कार बना वो भी एक वासना है परंतु यदि आप रोटी खा रहे हैं या रोटी खा करके उससे जो आपको सुख मिला खीर खाए उससे जो सुख मिला उस सुख के अनुकूल जो चित्र के अंदर संस्कार पड़ा वो तो वासना है ना हाँ जी मैं समझ गया तो उसके अनुकूल चित्त में जो बस गया जो संस्कार, तो संस्कार वासना में कोई अंतर नहीं है जी। कोई अंतर नहीं है अच्छा वही है नहीं समझ गया जी हाँ जी अच्छा हाँ। तेचा मनसी वर्तमान पुरुषे व्यप दिश्य सा ही तत्फल से भोक्ते थी भोक्ते थी उल्टे वे जो वासना है मैंने संस्कार है और संस्कार का मतलब यहाँ पर संस्कार कुसंस्कार दोनों ही लेना है वैसे संस्कार का तो मतलब क्या होता है यदि संस्कार शब्द की व्याख्या करेंगे तो संस्कार में सम है क्रिय है और घई है प्रत्यय है और सुट आगम हुआ तो संस्कार का मतलब हुआ शुद्ध संस्कार का मतलब क्या है जी शुद्ध शुद्ध करना जो है पवित्र करना जो है वो संस्कार है और उसमें कु जड़ देते थे तो संस्कार कह देते हैं परंतु मैं जो संस्कार बोल रहा हूं उसका मतलब दोनों लेना है वासना के अंतर्गत जो संस्कार भी है और कुसंस्कार भी है दोनों तरीके का समझे जी दुख का भी संस्कार और सुख का भी संस्कार दोनों लेना है दुख की वासना और सुख की वासना तो वासना के अंदर दोनों हो गया दुख का संस्कार हुआ कुसंस्कार हुआ कुचित संस्कार हो गया कुचित वासना सुख का हो गया तो ये तो इस चीज को लेना तो वो संस्कार ही है बस समझने की बात है तो तेचा, वे जो वासना है वे जो संस्कार है प्रश्न ये है कि कहां रहता है कहा है मन में रहता है कि आत्मा में रहता है कहते तो भाई इस आ, इस आत्मा का तो संस्कार अच्छा नहीं था कहते ना जी इस व्यक्ति का संस्कार अच्छा नहीं था इस आत्मा का तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये मन में वर्तमान में है मन में रहते हैं मन में रहते हैं क्या रहते है जी मन में रहते हैं जी मन में रहते हैं यहाँ मन का अर्थ चित्त सब कुछ इकट्ठा है चारो चित्र सब कुछ बस वही मन ही समझ लीजिये मन है मान चित्त का मतलब मन यहाँ पर मन में ये रहते हैं उसको मन बुद्धि के तहकार जो कुछ भी करना है माने मन शब्द से ही समझिए समझ हाँ तो वे जो है मन में विद्यमान है किसमें विद्यमान होते हैं जी मन में हाँ जी मन में विद्यमान होते हैं वर्तमान परंतु कहे जाते हैं पुरुष में कि ये पुरुष में है ये वासना पुरुष में है ये संस्कार वास्तव में पुरुष में नहीं होता है वास्तव में एक्चुअली वर्चुअली जो है वह मन में है समझे समझ गया तो पुरुष में व्यपदेश करते हैं पुरुष में कहते हैं कि पुरुष में ये वासना है इनके अंदर ये वासना इनके अंदर ये संस्कार है सुख दुख का संस्कार है तो ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा व्यवहार लोक में क्यों किया जाता है ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है क्योंकि सही तत् फल भोक्ता इति य के कारण नहीं वो तो ठीक है यदि विपर्य नहीं है तब भी व्यक्ति यही कहता है व्यवहार में नी मे विकल्प विकल्प के अंतर्गत विकल्प क्या वो जो है तभी जो है व्यवहार में कहता है इसका संस्कार ही ठीक नहीं है ऐसा ही कहते नहीं इस आत्मा का संस्कार ठीक नहीं था तो ये जो है ऐसा क्यों कहते हैं कि सही तत्फल से भोगता क्योंकि वह जो आत्मा है वो जो पुरुष है उस सुख दुख रूप फल को भोगने वाला है भोगता कौन है मन तो भोगता नहीं है मन तो जड़ है आत्मा हमेशा भोगता हमेशा जड़ भोगेगा थोड़े हाँ जी हड़ भोग जड़ भोगेगा थोड़े ठंडी जब लगती है तो ठंडी ठंड किसमें है वर्तमान उस पदार्थ में है ना जी हाँ जी। परंतु भोगता कौन है आत्मा तू तो कहता है भोगता है तो मुझम ठंडी मुझे ठंडी लग गई ठंडी तो लगी है शरीर में ठंडी किसमें लगी है शरीर में परंतु कहता मुझे ठंडी लग गई मुझे मैं ठंड तो वो जो है वह ठंड महसूस करता है भोगता इसीलिए उसमें कर देते तो ऐसे ही ये जो सुख दुख के अनुरूप जो वासना है वह वा सुख दुख के अनुरूप जो वासना है वो वासना वास्तव में मन में होता है परंतु व्यपदेश जो किया जाता है उपदेश जो किया जाता है जो कहा जाता है वह पुरुष में कहा जाता है क्योंकि वह उस फल का भोगता होता है उस सुख दुख रूप जो है उस फल का भोगता होता है उसके फल को भोगने वाला होता है उसके फल को वो जो वासना है उसके फल को भोगने वाला होता है जीवात्मा पुरुष इसलिए कह देते हैं उसमें समझ गए जी हाँ जी समझ गया हाँ जी या उस फल को भोगने वाला या उसके फल को, को जब वासना मिलेगा तो वासना क्या था? फिर फल भी तो होगा ना जी, हाँ, जी। आ, तो यथा जया पराजय वो दृष्टि दृश्यु वर्तमान स्वामिनी व्यप दृश्यते हाँ उदाहरण दिया जैसे देखो जब यदि जो जब जब वो उस समय लिखा गया अभी भी हो जाएगा ये जैसे मान लीजिए जिस समय राज राजधर्म था ना जी हाँ जी तो जब राजधर्म था तो उनके जो सेना थे तो जब दो राजाओं का आपस में लड़ाई होता था तो जीतता कौन था सेना ही एक पक्ष का सेना जीता दूसरे पक्ष का सेना हार गया तो वास्तव में जीतता कौन है? सेना जीतता है ना जी हाँ जी मगर जाता है? या, या हारता कौन है सेना हारता है परंतु किस किया जाता है कि राजा हार गया इस युद्ध को राजा हार गया इस युद्ध को राजा जीत गया जीत लिया ऐसा कहते हैं ना जी हाँ जी नहीं वो तो ऐसे ही हमेशा है अभी भी अभी भी जैसे मान लीजिए कोई संस्था है संस्था है अब स्वामी रामदेव जी की संस्था ले लीजिए। अब पतंजलि योग पीठ अब पतंजलि योग पीठ में यदि कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम करता है उसने कोई गलती किया तो क्या करता है कि स्वामी जी ने कर दिया स्वामी जी की संस्था ने कर दिया अब स्वामी जी ने थोड़े किया वो व्यक्ति ने किया है ना जी हाँ जी वो तो ठीक है परंतु तो लोक व्यवहार में क्या कहा जाता है स्वामी जी हाँ जी, जी है, जो स्वामी है उसकी गलती है उसकी गलती है उसने ध्यान नहीं रखा उसने ये नहीं किया ऐसे ही प्रधानमंत्री गलती करे कोई प्रधानमंत्री का जो मेंबर है जो गलती वो करता है और जाता कहाँ है दोष किस पर जाता है प्रधानमंत्री पर जाता है कि प्रधानमंत्री के आज्ञा के बिना कर ही नहीं सकता तो वो व्यवहार में ऐसा कर दिया जाता है व्यवहार में जीता इंडिया पाकिस्तान में जब लड़ाई हुआ था कारगिल का युद्ध हुआ था तो जीता कौन युद्धा जो सेना वो जो फोर्स और वे प्रदेश किस में किया गया अटल बिहारी वाजपेयी में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये युद्ध जीत लिया भारत ने ये जो युद्ध जीत लिया समझे कि नहीं, नहीं समझ गया, हाँ जी भारत थोड़े जीतता है भारत के जो सेनापति है वहां पर वो है पर तो भारत के सभी लोगों ने युद्ध जीत लिया हाँ जी। क्योंकि वो तो व्यापेश किया जाता है वहां ऐसा किया जाता है क्योंकि भोगने युद्ध को भोगने वाला जो होता है वहा युद्ध का जो परिणाम होता है फल जय और पराजय भोगने वाला होता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के उस स्थान पर रहने वाले हर एक व्यक्ति जिसको देश के प्रति संवेदना है तो जैसे उसमें व्यवहार किया जाता है ऐसे संस्कार वासना मन में रहता है परंतु व्यपदेश किया जाता है पुरुष में समझ गए समझ गया हाँ, आगे पढ़िए आगे पुरुष हाँ, या विशेष नहीं ये कि जो अनेन वो ये जो भोग है ये जो भोग है मने क्लेश क्लेश के अनुरूप जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अवनिवेश इसके अनुरूप जो है शुभ अशुभ कर्म और उसके अनुरूप जो है फल उस कर्म का जो है फल सुबह सुबह कर्म का जो फल है विपाक और उसके अनुरूप जो वासना और उस वासना से जो आत्मा भोग करता है उस भोग से जो अपरा है वह पुरुष विशेष ईश्वर है काने का अभिप्राय यह हुआ कि वह भोगेगा तभी ना जी जब उसके अंदर वासना होगी और वासना तभी होगा ना जब सुख-दुख रूप फल होगा और सुख दुख दुख रूप फल तभी होगा ना जब शुभ अशुभ कर्म करेगा अशुभ अशुभ कर्म तभी होगा ना जब उसके अंदर अविद्या स्मिता रागवे अवनि विशेष वेश होगा तो काने का अभिप्राय है कि जो इन क्लेशों से अविद्या अविद्यास्मिता राग सब निवेश क्लेश उसके अनुरूप उसका जो परिणाम उसके कारण जो शुभ शुभ कर्म और उस शुभ अशुभ कर्म का जो फल सुख दुख और उस सुख दुख रूप फल का जो आ, आ, के अनुरूप जो वासना और उस वासना के कारण जो भोग भोग रहा है इन सब से जो अपरा है इन सब से जो रहित है उसका उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है अब देखिए व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर विद्या है कि नहीं और जो भी जन्म लिया है तो वो अविद्या उसके अंदर है क्लेश है अविद्या राग क्लेश है तो उसके अनुसार वह कर्म करेगा चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा कृष्ण जैसे राम जैसे व्यक्ति क्यों ना हो जाए चाहे ऋषि आनंद क्यों ना हो जाए और उसके अनुकूल जो है उनको जो है फल भी मिलेगा सुख दुख फल भी मिलेगा फिर उसके अनुकूल वासना भी बनेगी तो उसके अनुकूल वह भोगेगा भी तो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी प्राणी हैं, वह तो क्लेश कर्म विपा विपाक और आशय से युक्त है इनसे जो अपरा है उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है और उस ईश्वर की भक्ति करने से उस ईश्वर की भक्ति विशेष से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से उस ईश्वर का जाप करने से क्योंकि भक्ति के अंदर जाप भी आ गया ना ईश्वर का आज्ञा यह भी है उपासना भी तो इस प्रया है जी। तो वो जो जाप करने से ओम का जाप करने से उपासना करने से ये ये जो क्या कहते हैं उस समाधि और समाधि के फल की प्राप्ति होती है जी। समझ में आ गया जी आगे ऐसे नहीं कि ये जो आजकल दुनिया में जिसको ईश्वर व्यक्ति मानता है कोई सातवें आसमान पर कोई किसी को मान लेता है कोई हिंदू में इसको मान लेता है तो उस ईश्वर की भक्ति करने से समाधि समाधि की फल की प्राप्ति नहीं होगी समाधिया समाधि फल की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा मोक्ष भी नहीं मिलेगा तो फिर जो है वह सुख दुख करता ही रहेगा फिर जन्म लेगा फिर मरेगा फिर जन्मेगा लेगा फिर मरेगा ये कंटिन्यू तो जो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा लगातार चलता ही रहेगा समझे समझिए हाँ जी आगे पढ़िए कैवल्यम प्राप्त प्राप्त स्तरी संति च वह केवलीना केवलिना बोलते हैं कैवल्यम प्राप्त स्तर ही संति च वह केवल अब यहाँ पर इसलिए कहा गया है यहाँ पर शंका उठाया कि भाई देखो कि बहुत सारे केवली हैं बहुत सारे केवली हैं केवली माने जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया हुआ है केवली मतलब जो है जो मोक्ष में है तो बहुत सारे केवली हैं मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाले केवली हैं वो कैबल्य को प्राप्त कर लिए हुए हैं तो वो जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो उसमें ना अविद्या है जब अविद्या भी नहीं है ना अविद्याग विश्निवेश कुछ भी नहीं है तो फिर वह अशुभ शुभ कर्म भी नहीं कर रहा है फिर जो है उसका फल सुख दुखी को भी नहीं भोग रहा है और उसके अनुरूप वासना भी नहीं बन रही है तो इसको ईश्वर मान लिया जाए क्या वह ईश्वर है प्रश्न समझ में आया जी नहीं समझ आ गया प्रश्न है बहुत सारे केवली हैं जिन्होंने केवली को प्राप्त कर लिए हैं प्राप्त किए हुए प्राप्त करने वाले हैं तो प्राप्त कर लिए हुए हैं तो उनको ईश्वर माने क्योंकि वह क्लेश कर्म विपाक और आशय से अधिक है समझे समझ गया हाँ जी क्लेश कर्म विपाक क्लेश कर्म विपाक और आशय से वो रहित हैं तो उसको ईश्वर माने तो ये कर आगे पढ़िए बंधानी बंधनानी त्रेही ते ही प्रीणी बंधनानी केवल प्राप्त ईश्वर से प्राप्त प्राप्ता यहाँ तक रुके बोल रहे हैं कि क्योंकि वे त्रीनी बंधनानी छित्वा वो तीन बंधन को छेद करके कई को प्राप्त किए हैं समझे ना जी हाँ जी वो जो है वो जो तीन जो बंधन है क्या तीन बंधन है जी उत्तम मध्यम और मतलब तीन बंधन, बंधन बहुत सारे हो सकते हैं जैसे तीन बंधन व्यक्ति जो है तीन बंधन ये हो गया की जाति आयु और भोग अच्छा, अच्छा। जाति आयु जाति आयु और भोग जो है जाति आयु और भोग जो है व्यक्ति इस बंधन में पड़ता है ना जी तभी तो वो सुख दुख इत्यादि फल भोगता है तभी उसके द्वारा तरह विद्यास चली आता है ना जी हाँ जी तो जब वो जन्म को आयु को भोग को जब छेद कर दिया उपासना के माध्यम से आ? हाँ जी तो ये तीन बंधन हो गया इन तीनों बंधनों को छेद करके ऐसे सप रजस तमस ये हाँ सत्वरजस तमस जो है ये भी तो तीन ये भी तीन बंधन है ना जी जी ये भी तो तीन बंधन है ऐसे ये दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक ये जो तीन जो दुख है ये तो बंधन है ना जी जी तो ये जो दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक ये जो तीन बंधन है इनको छेद करके ये जो तीन दुख है ये जो जो जो है, इनके जो है इनके कारण व्यक्ति अधिक हुआ या रजस गुण अधिक हुआ या तमस गुण मान जैसा जैसा व्यक्ति सात्विक गुण हुआ तो वैसा संस्कार पड़ा राशिक पड़ा तो चित पर वैसा पड़ा तामसिक पड़ा तो चित के ऊपर वैसा पड़ा तो ये जो सत्जस्तमस के कारण जो व्यक्ति के अंदर राग दि होता है उससे फिर वह बंधन में पड़ता है तो ये तीन बंधन हो गया समझे जी समझ गया मैंने ऐसा तीन चीज जिससे व्यक्ति बंधन में पड़ता है वो बंधन में जिससे पड़ता है वहाँ पर तीन बंधन को लिया गया तो शत्रुतमस हो गया वह जाति आयु भोग हो गया तो ये सब जो है तीन बंधन हो गए तो इन तीन बंधनों को छेद करके इन तीन बंधनों को समाप्त करके कई को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है तो जब तीन बंधनों को समाप्त कर लिया तमस इनको समाप्त कर लिया जन्म आयु भोग को समाप्त कर लिया आधि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को समाप्त कर लिया इन सबको जब वह समाप्त कर लेगा तब वह जो है Uh, क्या बोल रहे हैं कि कैवल्य को प्राप्त करता है व्यक्ति तो ये कह रहे हैं कि भाई कैवल्यम संति केवली कैबल्यम प्राप्त कैवल्यम प्राप्ता बोलते हैं कि बहुत सारे जो केवली हैं जिन्होंने जो है कैवल्य को प्राप्त किया हुआ है वे तीनों बंधनों को छेद करके समाप्त करके विनष्ट करके कैबल्य को प्राप्त किए हैं मोक्ष को प्राप्त किए हैं तो उनके अंदर न क्लेस है न कर्म है न विपाक है न आशय है ये कुछ भी नहीं है तो उसको ईश्वर मान ले तो बोल रहे हैं कि नहीं वो ईश्वर नहीं हो सकता वो वही बात आगे कर रहे तत् सम्बोधन भूत संबंधो बोलते ईश्वर से चाह तत् भूतो न भागी बोल रहे जो ईश्वर है उसका उस तीन बंधनों के साथ संबंध न था न होगा समझे जी समझ गया जी। ईश्वर के साथ मान ईश्वर का उसके साथ संबंध जो है न कभी था न कभी होगा मान उन बंधनों के साथ जो तीन बंधन है सत्यमस वह जो है आधिदेविक आधि भौतिक आध्यात्मिक ये जो जाति आयु भोग इत्यादि जो कुछ भी संबंध है इनसे न कभी था न कभी होगा अब इसे क्या पता चला जी वो पुरुष विशेष है वो साधारण इसे पता चला कि वह उसको हम ईश्वर नहीं मान सकते मानने के लिए तैयार नहीं है वो तो बोलते ईश्वर है ही नहीं वो ठीक है उनके पास अविध्या इत्यादि नहीं है वह मोक्ष में विचरण कर रहा है ईश्वर के साथ है वह ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर नहीं कहेंगे जिन्होंने तो जिन्होंने जिन भी मोक्ष प्राप्त किया है वो ईश्वर नहीं है इससे अवतारवाद का खंडन हो जाता है कि नहीं जी बिल्कुल पूरा है जी अवतारवाद का भी और जो ये एक वाद वाले जो हैं जी वे लोग नए वो उनका भी खंडन हो गया उसका भी, भी खंडन हो जाता है ईश्वर अलग है और अलग ये कैमल्य को प्राप्त करने वाला अलग है अलग है बिल्कुल अलग। और जो व्यक्ति ये मानता है की जैनी लोग की व्यक्ति ही मैंने ईश्वर नाम का अलग से चीज नहीं है बस वही आत्मा ही ईश्वर बन जाता है उसका भी खंडन हो गया समझे समझ गया जी। ईश्वर का न उसके साथ संबंध था न कभी होगा हाँ इसीलिए अवतारवाद वाले जो ईश्वर मानते हैं सब भ्रांति में हैं, सब क्या है भ्रांति में हैं, दूसरे को भी भ्रांत करते हैं और जब उसको बोला जाता है तो कहते हैं आप तो हिंदू धर्म का लोप करने की बात कर रहे हो आप प्रेम से क्यों नहीं बात करते भाई प्रेम से तो बात किया जाता है परंतु तो प्रेम से भी बात किया जाता है वो भी तो सामने वाले व्यक्ति को खराब लगता है मारपीट कि कि किसी को कपार फोड़ करके थोड़े कहते हैं हम कि जो है ईश्वर ये नहीं है कहा जाता है प्रेम से ही परंतु जो है अब वो ऐसा उसके मन में कुसंस्कार है ऐसी वासना है अब वो बेचारा को अब वो दया के पात्र है वे द्वेष के पात्र नहीं है उसको द्वेष नहीं करना चाहिए वो दया के पात्र हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम उसको समझाएं, अपनी ज्ञान को हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को कैसे उसके अंदर संक्रांत कराएं, कैसे उनके अंदर पहुंचाएं, ये बुद्धि तकनीकी ये करके कोशिश करना चाहिए कि उसको हम अज्ञानता से हटाए अज्ञानता से इसको दूर करें हमारा एक कर्तव्य बनता है समझे समझे कि नहीं जी? नहीं जी? जी समझा बिल्कुल बिल्कुल पक्का कर्तव्य बनता है जी। हाँ, ये क्योंकि तो ये हमारा पीछे आपको हमने पढ़ाया है क्योंकि तो अनुमान पढ़ाया था ना जी हाँ जी अनुमान जो पढ़ाया और शब्द जो बने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीन प्रकार के जो प्रमाण है ये हमने आपको पढ़ाया हाँ जी। तो वो हमने आपको जो पढ़ाया तो उसमें जो शब्द कहते हैं शब्द प्रमाण किसका नाम है ये हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें जो बताया था कि आपते दृष्टो अनुमितो वा वर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन शब्द शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति स्रोतु तो आगम प्रमाण तो वहां पर से क्या लेना है बोलते है भाई शब्द प्रमाण किसको कहते हैं तो आप्त ने आप्त पुरुष जो है आप्त पुरुष ने जिस चीज को देखा है अनुभव किया है या जिसके संबंध में अनुमान के द्वारा जाना है है ना जी आप पुरुष जिस अर्थ को का दर्शन किया है जिस अर्थ का दर्शन किया है अर्थ का मतलब क्या हुआ जी व्यक्ति कि, किसी भी चीज का दर्शन करता है तो किस रूप में दर्शन करता है बताइए सदा गुण का प्रत्यक्ष होता है कि गुणी का प्रत्यक्ष होता है बोलिए गुण का और गुण से गुणी का प्रत्यक्ष होता है सदा व्यक्ति गुण का ही प्रत्यक्ष करता है कभी आकृति का करेगा लंबाई चौड़ाई मोटाई पतला दुबला ये सब तो गुण है ना रंग रूप ये सब तो गुण है ना जी तो गुण को प्रत्यक्ष करके गुणी का प्रत्यक्ष करता है इसी का ऋषि ने क्या कहा ना कि ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है सदा गुण का प्रत्यक्ष होता है रूप रस इत्यादि का प्रत्यक्ष होता है उसे हम जो है गुणी का प्रत्यक्ष करते हैं तो वह अर्थ तो हो गया गुण तो आपके द्वारा देखा हुआ जो अर्थ है गुण रूप जो अर्थ है उस गुण से युक्त जो वह गुणी है या अनुमित जो अर्थ है उस अर्थ को वो जो अर्थ है वह जो गुण है उसको दूसरे में स्वबोध संक्रांत अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए हमने जो जाना था तो तो पुरुष ने जो कुछ भी जाना आप तो ने जो कुछ भी जाना या अनुमान किया तो उस अनुमित अर्थ का दूसरे व्यक्तियों में स्व का हमने उससे जो उन्होंने जो जाना और उसको जो हमने पढ़ा उसको हमने उसके द्वारा जो जाना जैसे मैं आपको भी आप तो पुरुष जो ऋषि क्या बोलते हैं कि ऋषि पतंजलि जी आप उस ऋषि वेद व्यास जी महर्षि वेद व्यास जी अब इन लोगों ने जो कुछ विदृष्ट किया है जो अनुमान जो किया उस अनमित और दृष्ट पदार्थों को दूसरे के में पहुंचाने के लिए उस ज्ञान को दूसरे में पहुंचाने के लिए शब्द के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है और उस शब्द के द्वारा उस, उस शब्द से उस ज्ञान उस विषय वाला उस अर्थ वाली जो, जो बुद्धि बनती है उस अर्थ वाली जो वृत्ति बनती है चित्त के अंदर वह क्या है वो सुन सुनने वाले के अंदर जो बुद्धि बनती है वो सुनने वाले श्रोता के अंदर जो चित्त के अंदर वृद्धि हुआ वह है शब्द प्रमाण तो इसके माध्यम से हमें जो पीछे पढ़ाया तो ये पढ़ाया है उसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पर पहुंचाने की बात कही जा रही है कितने व्यक्ति क्या कहते हैं कि भाई हमने पूरा जाना ही नहीं तो हम दूसरे को पढ़ाने का क्या अधिकार है हमने पूरा पूरा जाने से पहले पूरा जान लो और पूरा जान करके फिर दूसरे को सिखाओ ये गलत सिद्धांत है गलत है समझिए हाँ ज्ञान तो कभी पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता ये जो व्यक्ति कहता है वो प्रमाद है अज्ञानता है उसके अंदर भाई हमने जो कुछ भी जाना जितना जाना उससे अधिक मत पढ़ाओ तो जितना जाना उतना तो दूसरे के अंदर दे दो इसलिए ऋषि दयानंद जी इतने बुद्धिमान थे क्योंकि वो ऋषि थे उन्होंने कहा कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है सब अच्छे व्यक्तियों का श्रेष्ठ आर्य माने श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम धर्म है तो यहाँ पर जितना आपने पढ़ा उतना पढ़ाइए ये।, ये नहीं कि जो तो है कि आ, नहीं पढ़ लेंगे इसके बाद पढ़ाएंगे क्योंकि तो इस दुनिया में जितने भी दान हैं धन का दान रुपया का दान पैसा का दान घर का दान अन्य वस्त्र का दान अन्न का दान और ऐसे ही विद्या का दान ब्रह्म का दान इतने भी दान हैं उन सभी दानों में ब्रह्म दान विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है उसकी तुलना अन्य से नहीं की जा सकती व्यक्ति के अंदर क्या होता है कितने व्यक्ति होता है भाई हम तो उसको पैसे देते हैं और हम पढ़ते हैं नहीं कभी पैसे से ज्ञान रूपी दान की तुलना नहीं की जा सकती उस ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता उसको हम इसलिए जो आचार्य होता है जो गुरु होता है जो सिखाने वाला होता है वह उसको कभी भी हम ऋण उससे नहीं हो सकते हम चुका नहीं सकते बस चुकाने का कोशिश करते हैं व्यक्ति, चुकाता है, पर चुका नहीं सकता इसीलिए वह जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं वैसे ही अब जितना आपने जान लिया आप अपने घर में पत्नी हो गए बच्चे हो गए या समाज में हो गया अपने उष के द्वारा समझाने का कोशिश स्व करें के दूसरे में पहुंचाने के लिए व्यक्ति को पहुंचाने कर, करना चाहिए। अपने लिए नहीं होता ज्ञान जो है वह ज्ञान का यह होता है कि अपने तो ले ही अपने परंतु अपने के साथ साथ जो सीख लिया अब दूसरे के पास पहुंचाए नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं समझे जी समझ गया हाँ जी हाँ तो ये इस तरीके से बात कही गई है तो दूसरे में संक्रांत हमें करना है उस ज्ञान को दूसरे में हमें उस ज्ञान को पहुंचाना है पहुंचाना चाहिए जितना ही हमने जाना पाले जमाने में क्या होता था गुरुकुल की परंपरा क्या है जी गुरुकुल परंपरा यह है कि गुरुकुल परंपरा में आचार्य एक ही होता था और विद्यार्थी जो है हजारों होते थे उसको कैसे पढ़ाया जाता था जी मेन जो आचार्य है आचार्य जो है दूसरे को पढ़ा दिया मुख बड़े व्यक्ति को पढ़ा दिया अब वो बड़े व्यक्ति उस छोटे को पढ़ाएगा वो उसको पढ़ाएगा वो उसको पढ़ाएगा और इस तरीके से हजारों को पढ़ाया जाता था एक आचार्य जो है हजारों को पढ़ा दिया जाता था क्योंकि वो तो उसका ज्ञान हुआ ना जी आचार्य का ज्ञान हुआ वह तक खुद का ज्ञान नहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो आपका ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है मुझे जो पढ़ाया वह हमारे गुरु जी का ज्ञान है वह तो यह है कि उसमें हमने आपको यदि कोई नया चीज बताया अपना जो सोच बताया अपना जो चिंतन बताया अपना जो आविष्कार बताया वह हमारा ज्ञान है पूर्व को ज्ञान को लेकर कि नया ज्ञान हमने पैदा किया हाँ जी समझे जी समझ गया हाँ जी तो इस तरीके से परंपरा हुआ करती थी तो इसलिए हमें आगम काल विद्या की प्राप्ति होती है आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल व्यवहार काल गुरु गुरुजी से सुनिए फिर उस पर चिंतन कीजिए फिर दूसरे को बताइए और फिर उसको व्यवहार में उतारिए तब जो है विद्या पूर्ण मानी जाती है नहीं तो नहीं मानी जाती अधूरी है। मानी जाती। अधूरी मानी जाती है तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ईश्वर का उसके साथ बंधन के साथ न कोई संबंध था न कभी होगा हा ये जो ये लोग भ्रांति में पड़े हुए लोग हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम ये न नकार कोशिश करें कि दूसरे को समझाने का तो कि हमारा कर्तव्य है ड्यूटी बनता है कि जिस ज्ञान को हमने अर्जन किया है उसको हम दूसरी जगह दे एक स्वभाव बना लें, और वही स्वभाव ईश्वर की कृपा से मैं थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लाने का कोशिश करता हूं चाहे कुछ भी हो जाए कोई कितना भी हमारा टांग खींचे कोई कुछ भी कहे कि तुम गुरकुल में जाकर के पढ़ाओ ये गुरुकुल ये स्थान नहीं है पढ़ाने का ये तो केवल प्रचार करने का स्थान है उनकी भ्रांति है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति करते हैं जीवन में आया है आता है कि जो है वो कहते हैं कि भाई यदि तुमको पढ़ाना है तो तुम गुरुकुल में ही क्यों नहीं चले जाते ऐसे मेरे जीवन में आता खुद की बात मैं कह रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि भाई तुमको जो पढ़ाना ही था तो तुम्हें पढ़ाने में ही रुचि है तो फिर गुरुकुल में क्यों नहीं चले जाते गुरुकुल में चलो। अब उनको मैं कैसे समझाऊ नहीं समझा सकता उनको, क्योंकि उनको वो स्तर ही नहीं है वो समझते हैं कि मेरा इतना स्तर है परंतु वास्तव में उनका स्तर नहीं है इसलिए वहां पर तो है कि उनसे वहां पर चुप रहो उनसे चुप रहो उनके ऊपर दया रखनी चाहिए उनके ऊपर प्रेम रखनी चाहिए तो कि येन ये नकार अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि जो है हमने जो कुछ भी जाना उसको हम प्रचार करें उन उस विद्या को हम दूसरे को भी जनाएं तो इसलिए करें ईश्वर का तत्सबंध हो न भूत न भाभी ईश्वर का उसके साथ न संबंध था न संबंध कभी होगा इसलिए न राम कभी ईश्वर थे न राम कभी ईश्वर होंगे कृष्ण न कभी ईश्वर थे न कृष्ण कभी ईश्वर होंगे ब्रह्मा न कभी ईश्वर था ब्रह्मा न कभी ईश्वर होगा ऋषि दयानंद न कभी ईश्वर थे न ऋषि इश... दयानंद कभी ईश्वर होंगे समझ गया जी नहीं, समझ गया इस चीज को अपने मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लेना है और इसी तरीके से पढ़ा करके दूसरे को भी बताना है आगे पढ़िए यथा मुक्त पूर्वा कोटि नैवम यथा मुक्तस्य पूर्वा बंद जो हाँ, मुक्त, मुक्त व्यक्ति होता है जो मुक्त आत्मा होता है जो मुक्ति में पहुंच गया है क्या पता चलता है भाई मुक्ति में पहुंच गया है। इसका मतलब क्या पता चलता है उसका पाले वो बंधन में था हाँ जी पाले बंधन में था पले हुआ जो है जन्म आयु भोग में था वह पहले जन्मा हुआ था जन्म के बंधन में था जन्म के बंधन में तो उतनी आयु भी मिली थी उसी के अनुसार उसका भोग भी हुआ था तो वह बंधन में था वह आदि आदि आदिपति का आध्यात्मिक दुख में पहले था उससे हट करके उसको छित्वा छेद करके वह जो है बंधन से मुक्त हुआ है वह मोक्ष में गया तो बोलते यथा मुक्त जो मुक्त जीवात्मा है उसके पहले बंध कोटि जाना जाता है बंधन प्रकार कोटि बने प्रकार उसका बंधन प्रकार जाना जाता कि पहले इन इन बंधनों में था नहीं बमी सूरस ईश्वर का ऐसा बंधन पूर्वाबंध कोटि नहीं होता समझ गए तो समझ जो मुक्त आत्मा ईश्वर नहीं है वह कभी बंधन में आता ही नहीं पूर्वाबंध कोटि प्रजात मैंने बंधन में जो आता है वह ईश्वर है ही नहीं कृष्ण बंधन में आया था आराम बंधन में आया था दयानंद जी बंधन में आए थे ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि सब बंधन में आए थे इसलिए कभी ईश्वर निन हो ही नहीं सकते एक अलग ये ईश्वर के गुणों को अपना करके वह तत तत्तुल्य तत्सम होकर के तत्सम तो हो भी नहीं सकता वह कुछ वहां उन अधिक से अधिक गुणों को अपना करके अपने अंदर जो है ये करे और वह मतलब जो है उसको लोग भ्रांति बसेश्वर ये जी, कभी राम नहीं कहें कि मैं ईश्वर हूं कभी शिव नहीं कहे है कि ईश्वर हूं कृष्ण कभी नहीं कहें कि मैं ईश्वर हूं ये तो ईश्वर मानने वाले ने वह वा ईश्वर सिद्ध करने के लिए अपने शब्दों में गीता में भर दिया रामायण में भर दिया या कहीं पर भी भर दिया कोई भी एक महापुरुष जो होता है जो योगी होता है वह जानता है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप है तो वो अपने आप को कैसे ईश्वर को कह सकता है ये तो जितने भी आजकल मिलते हैं वेद से अतिरिक्त वेदादि शास्त्र से अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उसमें जो ईश्वर इत्यादि कहा गया है राम इत्यादि को वह तो ये जो संप्रदायी लोग जो हैं वह संप्रदायी लोग ने अपनी भाषा उसमें जोड़ दिया है संस्कृत जानने वाले ने श्लोक जोड़ दिया दुहा जानने वाले ने दुहा में जोड़ दिया इस तरीके से कर दिया समझ गए हाँ जी समझ गया तो उस ईश्वर की भक्ति करने से विशेष भक्ति करने से उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से जो है समाधि का लाभ और समाधि का फल की प्राप्ति होती है शीघ्र ही मिलती है समझ गया जी समझ गया जी। आ, तो अब समय हो गया उसके आगे कल पढ़ाएंगे बड़ा है ना कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए नहीं नहीं नहीं अब आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया ऐसी ईश्वर का तो बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा अपने आप भी मगर आपने और समझा दिया आज पक्का और लिखा है, तो, का, है। तो प्राप्त किया था उसको लिखने में क्यूंकि मैं काम भी पूरा करता था उस समय तो जब वीकेंड में या सायकाल का भी समय मिलता था उस करते करते करते थोड़ा थोड़ा डालते डालते तो उसमें मैंने जो गीता का उसमें रामायण ज्यादा नहीं किया गीता का उसमें वर्णन किया कि अध्याय की अठारवे श्री कृष्ण जी पक्की तरह से कह रहे हैं देखो ईश्वर सबके हृदय में है ये नहीं कहा मैं सबके हृदय में हूँ बिलकुल mm -hmm. उन, उनके अपने शब्द है मैंने कहा बाकी जो लोग मर्जी डाल दें उसके साथ तो उसमें mm -hmm. मे दिखा रहा था की लोग लोगों ने डाले हैं बाद में उनके लिए ईश्वर उन्होंने अपने आप नहीं कहा है कि मैं ईश्वर हूँ तो बस यही है कहने का अभिप्राय है की और अभी जो आपको जो शास्त्र के संगति लगा रही है तो और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा नहीं अच्छा स्पष्ट हो रहा है। बहुत अच्छी तरह समझाया आज मुझे बहुत पसंद आया जी। तो चलिए मंत्र पाठ करें हाँ जी हाँ जी ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्दा पूर्णमेवशिष्य ओम शाँति बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी